श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी सुबोधानंद सुबोधानंद जी के जीवन का उत्तरार्ध जन साधारण को श्री रामकृष्ण देव की वाणी सुनाने में तथा विशेष आग्रहवान भक्तों को धर्म पथ में परिचालित करने में लगा था ईश्वरीय प्रेरणा से स्वीकृत इस दुर्गम पथ पर चलते हुए उन्हें उत्सव आदि के उपलक्ष में पूर्व भारत के अनेक स्थानों में बारम्बार आना जाना पड़ा था तथा सेवा काल में बहुत से लोगों के प्राणों में शांति वाली सींचन सिंचन के निमित्त अपने आप को खो भी डालना पड़ा था लगभग 1915 सौ ईस्वी से ही उनकी इस कर्मधारा का सूत्रपात हुआ था उस वर्ष के अंत में वे रांची जाकर वहां चार महीने तक रहे थे तदउुपरांत वे काशी होते हुए मठ को लौटे 1916 सौ ईस्वी के अंत में भी वे रांची गए थे उस समय के एक पत्र दिनांक 21 छः 1916 में उन्होंने लिखा है संध्या से लेकर रात्रि आठ बजे तक शरद बाबू शरद चंद्र चक्रवर्ती के मकान में ठाकुर के बारे में बातचीत हुई जैसा कि तुम्हारे बैठक में हुआ करता था इस बार वे मिहजाम होते हुए मठ लौटे इसके बाद भी वे अनेक बार रांची गए थे वास्तव में ऐसा लगता है मानो रांची के साथ उनका एक विशेष प्रेम संबंध था इसके अतिरिक्त वे समय देखकर काशी भुवनेश्वर प्रयाग आदि स्थानों को भी जाया करते थे जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में पूर्व बंगाल के लोगों के प्रति उनके मन में विशेष स्नेह भाव का उदय हुआ था और उन्होंने उस अंचल में जाकर कुछ दिनों तक निवास भी किया था उन्नीस ईस्वी में उनके ढाका जाने का हम पहले ही उल्लेख कर आए हैं इसी वर्ष के अंत में वे ढाका के पांच सन्यासी तथा ब्रह्मचारियों के साथ बालियाटी ग्राम को गए थे अगले वर्ष की जनवरी में वे सोनार गांव गए और मार्च में मठ को लौट आए अत्यधिक परिश्रम तथा अनियमितता आदि के फलस्वरूप इसी समय से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा सोनार गांव से उन्होंने दिनांक इकतीस एक को लिखा है मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसके बाद ही 21 मार्च को वे बेलोर मठ से लिखते हैं पहले की अपेक्षा अब मेरी हालत अच्छी है अब दोनों समय भात खाता हूँ डायबिटी डायबिटीज हुआ है फिर पेचिस भी हुई वह अब ठीक हो गई है शरीर में दुर्बलता है अतिरिक्त परिश्रम ही मेरी अस्वस्थता का कारण है यहाँ तक कि थोड़ा टहलने को भी समय नहीं मिलता था केवल स्नान भोजन और रात में सोने के समय ही छुट्टी मिलती थी प्रातःकाल से ही रात के 10-11 बजे तक लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती थी कभी ठाकुर के संबंध में पुस्तक से पढ़कर सुनाया करता था स्त्री पुरुष सभी समान रूप से दल के दल आया करते थे पाठकों ने संभवतः अनुमान कर लिया होगा कि ऐसे परिश्रम का परिणाम क्या होगा परंतु खोखा महाराज का कार्य तो अभी प्रारंभ मात्र हुआ था और अब विश्राम के लिए अवसर नहीं था अतः परिणाम से अवगत होने पर भी वे आरंभ किया हुआ कार्य पूर्ण करने में लगे रहे एक ओर जहां बीमार शरीर की के चिकित्सकों के परामर्श अनुसार चिकित्सा होने लगी और स्वास्थ्य में सुधार के लिए वे बीच बीच में काशी भुवनेश्वर आदि स्थानों को जाने लगे वहीं दूसरी ओर दीक्षा तथा उपदेश दान का कार्य भी अबाध गति से चलता रहा जिससे कि कोई भी प्रार्थी वंचित नहीं रहा इसी बीच उन्नीस ईस्वी के द्वितीय पाद में काशी में एक बार बुखार तथा कमर में दर्द के कारण कुछ दिनों के लिए उन्हें बिस्तर भी पकड़ना पड़ा था इस प्रकार उनका स्वास्थ्य उत्तम मध्यम चलता रहा परंतु सभी समझ गए थे कि मूल रोग उनके शरीर को क्रमशः अधिकाधिक दुर्बल तथा छेड़ किए जा रहा है अतः एलोपैथिक चिकित्सा छोड़कर श्रीयुक्त श्यामादास कविराज की आयुर्वेदिक चिकित्सा आरंभ हुई और थोड़े ही दिनों में इसका काफ़ी अच्छा फल भी दिख पड़ा परंतु उन्नीस सौ उनतीस ईस्वी में पुनः पेचिस हो जाने के कारण वायु परिवर्तन के लिए रथ यात्रा के बाद वे भुवनेश्वर गए एक बार वे भुवनेश्वर को कुछ अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही लौटे और मठ में कुछ समय काफ़ी आनंद में बिता परंतु उन्नीस सौ के अंतिम भाग में उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और 1931 सौ ईस्वी के प्रारंभ में उनमें छह रोग के लक्षण दिखाई देने लगे सब कुछ समझते हुए भी उन्होंने दिनांक 5 दो उन्नीस को निर्विकार चित्त से लिखा इस शरीर के द्वारा वे और कितने दिन कार्य कराएंगे यह वे ही जाने शरीर रहे या चला जाए मेरी किसी भी अवस्था में आपत्ति नहीं है इसी के ढाई महीने बाद अठारह चार उन्नीस को वे पुनः लिखते हैं पिछले शनिवार से मेरे गले से खून गिरना शुरू हुआ है बेलूर में रोग को कम न होते देखकर उन्हें एक बार जामताड़ा ले जाया गया वहाँ पर वे आंतरिक आनंद से परिपूर्ण थे और एक दिन उन्हें श्री राम कृष्ण का दर्शन भी हुआ था इसके बाद उनकी पेचिस तो दूर हो गई परंतु छः रोग बढ़ता गया इसीलिए उन्हें पहले कलकत्ता और फिर बेलूर लाया गया अंतिम दिन जितना ही निकट आने लगा खोखा महाराज उतना ही भीतर की ओर डूबते रहे मानो अब वे पूर्णतया माया रहित पुरुष थे महासमाधि के कुछ दिन पूर्व उन्होंने कहा था महापुरुष जी ने कहा था मैं ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ और भी अनेक दिन जीवित रहो परंतु मेरी अब रहने की इच्छा नहीं होती उस दिन भोर में स्वप्न देखा कि शरीर छोड़ चुका हूँ राखाल महाराज बाबूराम महाराज योगिन महाराज इन सबको देखा केवल स्वामी जी नहीं दिखे उन सब ने कहा बैठो बैठो मैंने कहा नहीं पहले बताओ कि स्वामी जी कहाँ हैं वे लोग बोले वे यहाँ कहाँ वे तो बहुत दूर ईश्वर में डूबे हुए हैं दूर हैं तो क्या मैं उनके पास चला कहकर मैं चल दिया इसी बीच नींद खुल गई वहाँ पर केवल आनंद ही आनंद था वे लोग आनंद सागर में निवास कर रहे हैं तथा सभी महान आनंदपूर्वक हैं वहाँ से वापस आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी जितना भी कष्ट है सब यहीं इस पृथ्वी पर ही है वैसे सुबोधानंद जी को इस कष्ट का भी बोध काफ़ी कम था क्योंकि वे स्वयं ही तो कहा करते थे उनके बारे में सोचते ही सारी शारीरिक पीड़ा भूल जाता हूं, और उनका वह स्मरण मनन तो निरंतर चलता ही रहता था इसी काल में उनके निकट नियमित रूप से उपनिषद पाठ चलता था उसे सुनते समय दैवीय प्रेरणा से वे स्वयं ही अनेक दिव्य अनुभूतियों के बारे में कहते रहते थे ऐसे ही किसी समय उन्होंने कहा था इस संसार में चाहे कितना भी सुख क्यों न हो सब एक राग के ढेर का जैसा प्रतीत होता है इन सब के लिए मेरे मन में जरा भी आकर्षण नहीं है अतः दैश त्याग का समय निकट जानकर भी इन माया मुक्त पुरुष श्रेष्ठ ने के मन में उद्वेग का नाम तक नहीं दिखाई पड़ा बल्कि प्रतीत यही हो रहा था कि वे तैयार बैठे हैं अंतिम दिन की पूर्व रात्रि को उन्होंने कहा मेरी अंतिम प्रार्थना यही है कि ठाकुर चिरकाल तक इस संघ में अधिष्ठित रहें तदुपरांत 2 दिसंबर 1932 ईस्वी शुक्रवार अपराह्ह्न तीन बजकर पाँच मिनट पर दे प्रफुल्ल चित्त के साथ साहास्य महासमाधि में विलीन हुए